धर्म जीवन का रहस्य जब आप विनय पत्रिका का आनंद लेंगे तो आपको लगेगा कि रामायण का आनंद लेने के लिए भी तो विनय पत्रिका को पढ़ना परम आवश्यक है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में दुर्गुणों का बड़ा ही सांकेतिक वर्णन किया है और जो कुछ सूत्र दिए हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक पद में वे भगवान से कहते हैं प्रभो मैं आपको कैसे दोष दूँ मेरा मन काम लोलुप होकर इधर उधर भटक रहा है कैसे देवनाथ खोरी काम लोलुप भ्रमत मन हरी भगत परिहरि तोरी और तब उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा प्रभो मैं अपने जीवन में जो बुरे कार्य करता हूँ उसको तो इतना छिपा कर रखता हूँ कि कोई देख न ले और कभी भले लोगों के संग बस यदि कुछ सत्कर्म हो गया तो उसे किसी न किसी बहाने दूसरों को सुनाने के लिए व्यग्र रहता हूँ किये सहित सदेह राखे चोरी संग बस किये शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी भगवान ने पूछा ठीक है बताओ तुम कोई अच्छा कार्य भी करते हो या नहीं बोले यदि करता भी हूँ तो प्रदर्शित अधिक करता हूँ और बुराई को छिपाता अधिक हूँ भगवान बोले तो भी कुछ पुण्य तो बच ही जाता होगा उत्तर में गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं वे बताते हैं कि जब खेत में कटनी होती है तो किसान कटा हुआ अन्न ले जाता है लेकिन उसमें से कुछ दाने गिरे रह जाते हैं तो ऐसे गरीब लोग जिनके पास स्वयं का खेल नहीं खेत नहीं है वे खेत में गिरे हुए उन दानों को एकत्र करते हैं उसे गाँव वाले शिला कहते हैं बेचारे गरीब लोग उसी को बीन कर घर में ले आते हैं और उसी के द्वारा अपनी भूख मिटाते हुए जीवन निर्वाह करते हैं गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही बोले प्रभो पुण्य की खेती तो मैं नहीं दूसरे लोग करते हैं मैं तो दाने बटोरने वाला शिला बटोरने वाला बन जाता हूँ करो जो कछु धरो सच पच सुकृत शिला बटोरी चलो कोई बात नहीं है दाने बटोरते हो तो उससे भी तो तुम्हारी भूख मिट ही जाती है इस पर गोस्वामी जी ने कहा प्रभो यदि कोई व्यक्ति दाने एकत्र करे और कोई उससे भी बड़ा दरिद्र आकर उसे चुरा ले जाए तो उस बिचारे की क्या दशा होगी मेरे जितने पुण्य हैं उसे दंभ चुरा कर ले जाता है पैठी उयानिधि दम्भ लेत यजोरी यही दंभ की जटिलता है यह दंभ वस्तुतः समाज में बड़ा वंदनीय हो जाता है बड़ा पूज्य हो जाता है संस्कृत में कला विलास नाम का एक ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि दंभ को पहचानना साधारण व्यक्ति के लिए तो क्या ब्राह्म ब्रह्मा जी तक के लिए कठिन है उसमें लिखा हुआ है दंभ ने इतना सम्मान और पूजा पा ली कि उसे स्वर्ग से भी निमंत्रण मिल गया व्यंग्य यह है कि संसार में उसे किसी ने नहीं पहचाना सब ने उसकी पूजा की जब वह स्वर्ग में गया तो दम्भ के स्वागत में इंद्र उठ खड़े हो गए इंद्र भी नहीं पहचान सके कि यह दंभ है इंद्र ने कहा आइए आइए आप मेरे इंद्रासन पर विराजिए दंभ बोला अरे मैं क्या तुम्हारे इस दुच्छ सिंहासन पर बैठूं? महाराज तो फिर क्या करें बोला नहीं नहीं मैं इस सिंहासन को ठुकराता हूं। जब कोई बहुत ठुकराने की बात कहे तो सोचना पड़ता है कि कहीं यह दम्भ तो नहीं है उसने कहा मुझे स्वर्ग आदि कुछ नहीं चाहिए इसके बाद वह सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गया वहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब उसे देखकर खड़े हो गए इस वर्णन का तात्पर्य यह है कि दंभ कभी कभी इतना चमत्कारी होता है कि बड़े बड़े व्यक्तियों को भी भ्रम हो जाता है दंभ को बैठने के लिए ऋषि मुनियों ने उठकर अपना आसन दिया परंतु उसे कोई भी आसन अपने बैठने योग्य नहीं दिखा तब ब्रह्मा ने कहा अच्छा आओ पुत्र तुम मेरी गोद में बैठ जाओ वह ब्रह्मा जी के पास तो गया परंतु जब वह अपने कमंडलू से जल लेकर ब्रह्मा जी के जांग पर छिलकने लगा तो उन्होंने पूछा यह क्या कर रहे हो वह बोला आपके शरीर को हम पवित्र कर लें तब न बैठेंगे ब्रह्मा जी बोले अच्छा हम तुम्हें पहचान गए तुम दंभ हो यहाँ तक तुम कैसे पहुँच गए कहा जाता है उन्होंने उसे ब्रह्मलोक से ढकेल दिया यह तो वर्णन की एक पद्धति है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई सही सही और सुविचारित दम्भ का आश्रय ले तो बड़े से बड़े लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं